मिल गया मिल गया। विला के गार्ड रूम में बैठे हुए अचानक से लोकेश ने चिल्लाते हुए कहा यह गाड़ी है व्हाइट होंडा सिटी ओल्ड मॉडल हमने लोकल एरिया का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है और पता चला है कि ये कार 25 मिनट पहले हाउसिंग एरिया से निकलती हुई दिखाई दी है इस वक्त कार शहर से साउथ वेस्ट की तरफ बढ़ रही है फिर आगे बोलते हुए लोकेश ने कहा विक्रांत सर अभी हमने ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से भी कॉन्टेक्ट कर लिया है और उन लोगों ने कार को ट्रैक करने की कोशिश शुरू कर दी है अब हम लोग यहाँ से चल सकते हैं। है ठीक है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और उसके बाद हर्ष और अनुष्का समेत सभी पुलिस वालों को तुरंत ही खुराना की गाड़ी का पीछा करने के लिए ताकि वो वहाँ से खुराना के लोकेशन की प्रॉपर कमांड देते रहे बाकी के सभी लोग उसकी गाड़ी के पीछे चल पड़े थे कुछ ही मिनट बाद ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अपडेट आया खुराना की गाड़ी को सोलन शहर से बाहर निकलकर हाईवे की तरफ बढ़ते देखा गया था लेकिन गाड़ी हाईवे पर नहीं पहुंची ऐसे में पुलिस को संदेह हुआ कि जब की तरफ बढ़ी थी, तो फिर क्यों नहीं पहुंची ने गाड़ी में थोड़ा यह पता लगाओ की जिस रोड से खुराना की गाड़ी हाईवे की तरफ जा रही थी उस रोड के बीच में कहीं से कोई रास्ता कटता है क्या यस सर बताते है ट्रैफिक पुलिस के कंट्रोल रूम में बैठे पुलिस वाले ने जवाब दिया और फिर महज दो मिनट के बाद उसने गूगल मैप देखते हुए बताया सर हाईवे से पहले ही एक रास्ता गांव की तरफ जाता है लेकिन सर एक कच्चा रास्ता है गाड़ी इस रास्ते पर ले चलो विक्रांत ने तुरंत ही कहा सब लोग इस गाड़ी को फॉलो करो लेकिन इस गांव की तरफ क्यों जा रहा है वहां क्या है लोकेश ने कन्फ्यूज होते हुए कहा फटाफट पता लगाओ की कहीं खुराना और रणजीत का इस गाँव ऐसी कोई कनेक्शन तो नहीं है लोकेश के कहते ही सभी पुलिस वाले तुरंत ही एक्शन में आ गया हर्षित ने तो गाड़ी में ही अपना लैपटॉप खोल अपने तरीके ऐसी सर्च करने लग गया गांव वाली सड़क और थोड़ी दूर जाने के बाद ये लोग एक चौराहे पर आकर रुक गए अब यहां से पता नहीं चल पा रहा था किस तरह जा सकती है रास्ता अच्छा कच्चा है तो निश्चित रूप से उसके टायर के निशान सड़क पर पड़े होंगे इसी समय उसने हेडक्वार्टर में फोन करके सेटेलाइट के सर्विलांस वीडियो को भी चेक करने के लिए कह दिया विक्रांत ने अपने फोन का मैप खोलकर इस लोकेशन को देखना शुरू कर दिया उसने देखा कि इस गांव वाले रास्ते से दाई दिशा में मुड़ने पर यह एक और गांव से जाकर कनेक्ट होता है जबकि इस रास्ते पर सीधा आगे बढ़ने पर यह एक जंगल की तरफ जा रहा था विक्रांत ने इस लोकेशन को थोड़ा जूम करके देखा तो पता चला कि उस जंगल से पहले वहां पर एक काफी बड़ा सा लेक बना हुआ है अब समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर यहां से खुराना किस दिशा में जा सकता है इस वक्त विक्रांत की ज्यादा चिंता इस बात की नहीं थी कि खुराना की गाड़ी को पुलिस पकड़ नहीं सकेगी बल्कि उसे ज्यादा चिंता तो इस बात की थी कि कहीं खुराना पुलिस को किसी झूठे जाल में फंसाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है ना शातिर तो है ही अब तक यह भी पता लग गया होगा कि पुलिस उसका पीछा कर रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसने गाड़ी में अपनी जगह किसी और को बैठा दिया हो विक्रांत अभी उस बारे में अंदाजा लगा ही रहा था कि अचानक से हर्षद बोल उठा सर ये देखिये मुझे तो लग रहा है ये प्रोफेसर मछली पकड़ने के लिए जा रहा है देखिये इसकी गाड़ी झील की तरफ पड़ रही है क्या बहुत ये बातें कर रहे हो वो मर्डर करके भागा है पुलिस चौबीसों घंटे उसके पीछे लगी हुई है वो मछली पकड़ने जाएगा विक्रांत ने हर्षित को घूरते हुए कहा तो फिर इस तरफ क्यों जा रहा है वो हर्षित कुछ देर तक सोचने के बाद कहा अच्छा अब मुझे उत्सुकता से सवाल किया वो इस झील का निरीक्षण करने जा रहा है निरीक्षण करने हम्म ये हो सकता है विक्रांत ने अपना सिर हिलाते तो हुए कहा लेकिन क्यों निरीक्षण करने क्यों ये सब बातें लोकेश के सिर के ऊपर से निकल रही थी उसने बेहद उत्सुकता के साथ सवाल किया अरे सर देखिए मैं बताता हूँ हर्षित ने लोकेश की तरफ देखते हुए कहा प्रोफेसर ने पहला मर्डर किया था प्रवीण का कैसे उसे हथौड़े दूसरा मर्डर किया उसने आग से जलाकर तीसरा मर्डर किया उसने जहर देकर फिर चौथा मर्डर दम घोटकर अब हो सकता है कि वो अपने अगले दुश्मन को पानी में डुबो मारना चाहता लेकिन हर्षित विक्रांत को सोचते हुए कहा अगर उसे पानी में डुबो ही मारना था तो फिर वो उसे बड़ी आसानी से कहीं ले जाकर डुबा सकता था यहाँ आकर निरीक्षण करने की क्या जरूरत है अरे सर अभी बज रहे हैं रात के नौ हर्षित ने अपने हाथ में पहनी हुई स्मार्ट वॉच में देखते हुए कहा अभी पांचवां दिन होने में तीन चार घंटे बाकी हैं और खुराना अपने नियम के अनुसार अगला मर्डर पांच में दिन ही करेगा उसके पास काफी वक्त है तो हो सकता है कि वो अगला मर्डर करने से पहले उसके लिए सुटेबल प्लेस ढूंढने की कोशिश कर रहा है लेकिन यह सिर्फ आपका अनुमान है हमें एविडेंस लाना होगा लोकेश ने जवाब दिया और, और तुरंत ही उसने अपनी पुलिस टीम को तीन भागों में डिवाइड होने के लिए कह दिया ताकि ये तीनों अलग अलग डायरेक्शन में जाकर खुराना का पता लगा सके इसके थोड़ी देर बाद ही हाईवे के लोकेशन और मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने इन्फॉर्मेशन दिया कि अभी तक वहाँ पर की कार दिखाई नहीं पड़ी है यानी की मतलब खुराना या तो गाँव की तरफ गया है या फिर सीधे ही जंगल वाले रास्ते पर जा रहा है तुरंत पुलिस की टीम उसके लोकेशन पर पहुंच गई वहाँ जाने के बाद पता चला की खुराना की गाड़ी का पहिया कहीं मुड़ नहीं रहा था बल्कि सीधे ही जा रहा था इसका मतलब वो जंगल की तरफ जा रहा था लेकिन उस पहाड़ी जंगल के पहले एक बड़ा सा झील भी था ऐसे में सीनियर इंस्पेक्टर लोकेश को कंफ्यूजन ये हो रही थी कि आखिर वो उस तरफ जाकर हासिल क्या करना चाहता है कहीं उसने इस रास्ते से भागने का तो प्लान नहीं बना रखा है कहीं उधर झील में उसने अपनी बोट तो नहीं खड़ी कर रखी है मुझे लग रहा है कि आज फिर ये हमारे हाथ से निकल जाएगा उधर पता पता नहीं कहाँ भागा जा रहा है अशु थोड़ा चिंतित होते हुए आज नहीं आज नहीं भागने दूंगा लोकेश ने यह कहते हुए अपना फोन बाहर निकाल कर हेडक्वाटर में फोन मिला दिया वो हेडक्वाटर से और ज्यादा फोर्स बुलाने के लिए सोच रहा था आज कितनी भी फोर्स बुलानी पड़ जाए लेकिन वो इसे बचकर नहीं जाने देना चाहता था अब उसने फोन कान से लगाया ही था कि उसका वॉकी टॉकी बच पड़ा इसमें आगे चल रही पुलिस टीम का मैसेज सुनाई पड़ा सर हमें सस्पेक्ट की व्हीकल दिख गई है यह सुनकर लोकेश ने कान पर लगाया हुआ फोन नीचे रख दिया और फिर चिल्लाते हुए कहा लोकेशन भेजो अपनी जल्दी सर हम लोग जंगल वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं बिल्कुल सीधा कोई भी टर्न नहीं लिया है यहाँ से हमें आगे झील की तरफ एक कार दिख रही है सफेद सिटी। उस कार में कोई है, क्या होंडा सिटी व्हाइट होंडा सिटी लोकेश ने चिल्लाते हुए कहा तुम लोग नजर रखो उस पर बिल्कुल ध्यान से कोई गलती नहीं होनी चाहिए और कोई जल्दबाजी नहीं सिर्फ नजर रखो हम लोग पहुंच रहे हैं तुरंत यस सर धड़ाम अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ अचानक से एक गाड़ी हवा में तकरीबन दस फीट की ऊंचाई तक उछलती हुई दिखाई पड़ी और फिर जमीन पर आकर धम हो गई बीचों बीच सड़क पर गाड़ी के गिरने से चारों तरफ आग और धुने का गुब्बार उठता हुआ दिखाई देने लगा हेलो हेलो लोकेशन चिल्लाते हुए कहा